लखन जी ने यहां गोमती के तट पर बैठकर चिंतन किया तो यह चिंतन की भूमि है विचार किया जाए अभी बताया था यहां से महापुरुष ने कथा सुनते तो है लेकिन नशा कहा पीते हैं लेकिन चढ़ती नहीं है पीते रहते हैं लेकिन चढ़ती नहीं वो किक आती नहीं किक बोलते हैं ना उसको किक आती नहीं चढ़ती नहीं सुखदेव को चढ़ी और सुखदेव जी इसलिए इस कथा को आसव बता रहे हैं पपुर ज्ञानमयम सौम्यायन मुखा बुरुहासव आसव जिसको पीने से नशा चढ़े ऐसा पेय वाइन वाइन लेकिन ये साधारण वाइन नहीं ये डिवाइन है लेकिन नशा है जरूर और फिर चढ़े और एक बार नशा हो जाए तो फिर क्या कहना फिर बिना कथा के नहीं रह सकते फिर कथा मात्र ही क जीविना फिर भगवान की कथा यही जीवन और इसलिए श्री सनत कुमार कहते हैं सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमदभागवती कथा इसलिए राम कथा नित्य शिव जी गावे बिना कथा के नहीं रह सकते देखो एक तो कईयों के लिए ये पानी है पानी पानी ये कथा पानी जल क्यों क्योंकि ये कथा गंगा है गंगा जल पूछेव रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जगपावनी गंगा तो सकल संसार को पवित्र करने वाली यह गंगा है तो गंगा का पानी बड़ा पवित्र बड़ा शीतल निर्मल मधुर लेकिन है यह जल तो इससे क्या होता है तुम्हें जीवन मिलता है तुम्हारी प्यास परितृप्ति में बदलती है लेकिन एक बार पी लिया तो फिर क्या कभी प्यास नहीं लगेगी ना चार घंटे के बाद फिर कहोगे भैया थोड़ा जल पिलाना पांच सात घंटे बीत गए अब तो गला हो रहा है भैया बहुत जोरों की प्यास लगी है थोड़ा जल पिला दो जैसे ही पानी का गिलास हाथ में आया गट गट गट गट गट पी लिया वो अगला पूछता है कि और लाऊंगे प्लीज एक गिलास और बहुत जोरों की प्यास लग रही है इसलिए एक बार कथा सुन ली तो उस वक्त तृप्ति हुई ठीक है लेकिन चार घंटे के बाद सात घंटे के बाद आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों फिर प्यास लगनी चाहिए और इसलिए इसलिए शवन कादि ऋषि मुनि कह रहे हैं नईमिषारण्य में गोमती के तट पर बैठे हुए गोमती के तट पर बैठे हुए कह रहे हैं वयंतु नितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृण बताम रसान स्वादु स्वादु पदे पदे वयंतु न वित्रृप्याम हमें तृप्ति नहीं हो रही तो कईयों के लिए ये कथा गंगा का जल है निर्मल है शीतल है मधुर है बड़ा पवित्र है और कईयों के लिए यह अमृत सामान्य जल नहीं यह अमृत जैसे गोपियों ने कहा तब कथा अमृतम तब तीवनम और जिनके लिए यह अमृत है तो यह अमृत देवों के पास जो अमृत है उससे भी बढ़कर के इसलिए सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ कर रहे थे तो स्वर्ग के देव हाथ में अमृत कुंभ लेकर के आए सुखदेव जी को नमस्कार किए बोले महाराज परीक्षित जी को सातवें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु का शाप हो गया हम उसके लिए अमृत ले आए हैं पिला दीजिए परीक्षित को वे अमर हो जाएंगे सात दिन के बाद कौन कहे उनको कभी भी मरना नहीं पड़ेगा और बदले में जिस कथाम का पान आप राजा परीक्षित को कराने जा रहे हैं वो कृपा करके हमको कराइए राजा सुधा प्रयच्छस्व गृहीव सुधामिमां एवं विनिमये जाते राजा सुधा प्रपीयता प्रायामो वयम सर्वे श्रीमदभागवतामृत कथा सुधा प्रय्छस्व गृही सुधा यह अमृत लीजिए और हमको कथा दीजिए राग्या सुधा प्रपीयता श्यामो वयम सर्वे श्री भागवत अमृत राजा परीक्षित अमृत भी ले पर हमको दे दो कथाम तो सुखदेव जी ने देवताओं को अनाधिकारी अपात्र अयोग्य समझा कि तुम लोग अमृत के बदले में कथामृत खरीदने आए हो इसकी कीमत लगा रहे हो कोई बाजार में बैठे कोई बाजार में कोई अपनी चीज को बेचने के लिए बैठा हो और फिर आप पूछो कि भैया सेव कौन भाव दिया क्या कीमत है तब ठीक है हम कोई बाजार में बैठे हुए व्यापारी है क्या किसी भी का अच्छा बढ़िया वाला कोठी देख लिया और अंदर घुस गए क्यों भैया बेचना है बाहर निकल तू तेरी भली हो किसको पूछ के आया अंदर ये कोई दुकान लगाई है क्या नहीं तो बाहर एक बोर्ड लगा दिया हो तो बात अलग है टू सेल तो फिर अच्छा भैया बेचना है आ, बेचना है तो फिर हम पूछते हैं कितने में बेचोगे और फिर बार्गेनिंग करो यहां तो सुखदेव जी से सीधा ही कह दिया ये आप अमृत लीजिए कथा अमृत दीजिए अरे हमको व्यापारी समझा है हमको कोई बनिया समझा है हम कोई बेचने बैठे हैं और फिर तुम कौन होते हो कीमत लगाने वाले कि अमृत दीजिए अमृत लीजिए कथा अमृत दीजिए अरे अमृत के बदले में कथा अमृत मिलेगा क्या सुनो व्यापारी किसको कहते हैं जो ज्यादा लेकर कम दे वो व्यापारी कहलाता है सीधी सी बात है ना सवा रुपया तुमसे लेगा तब एक रुपये की वस्तु देगा तब तो चारा ना कमाएगा तो ज्यादा लेकर कम दे वो व्यापारी तो तुम अमृत देकर कथामृत हमसे लेने आये हो तो इसका मतलब तुम अपने अमृत की कीमत कथामृत से ज्यादा समझ रहे हो कि तुम्हारा वो ज्यादा वाला लेकर के हम कम ए पागलो क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचक मणिर महान कहा अमृत और कहा कथाम तुम्हारा अमृत इसकी बराबरी भी नहीं कर सकता तुम्हारा अमृत जिसके हाथ लग जाए पी सकता है लेकिन कथा कथामृत सबको नहीं पी सकते जो अधिकारी हैं जो योग्य हैं पात्र हैं वे ही इसका पान कर सकते तुम्हारा अमृत जो पी ले उसको अमर बना सकता है लेकिन कथा कथामृत पीने वाले को अभयत्व प्रदान करता है अमरत्व से अभयत्व श्रेष्ठ है देवता अमर बन गए लेकिन देवताओं के जीवन से भय नहीं गया भैया भय भै मृत्यु का दूसरा नाम है और जब तक भय है शांति नहीं हो सकती और जब तक शांति नहीं है सुख नहीं हो सकता अशांत से कुत सुखम देवता बड़े दुखी है स्वर्ग में रहते हैं तब भी और बाद में फिर कभी कभी स्वर्ग सुख से भी वंचित हो जाते हैं। मारे मारे फिरते हैं बेचारे मृत हो सकते नहीं मारे मारे फिरते हैं इसलिए भक्ति मार्ग तो यह कहता है कि तुम्हें तुम्हें स्वर्ग सुख की भी लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वर्ग सुख भी शाश्वत नहीं है गीता में भी भगवान ने कहा भुक्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति स्वर्ग में अपने पुण्य का फल सुख भोग कर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर से आना पड़ता है पृथ्वी में मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ग में जाने के पहले पुण्य का किराया एडवांस में जमा करना पड़ता है वहां भरना पड़ता है ये स्वर्ग सुख कुछ ऐसा ही है जैसे आप मोबाइल में प्रीपेड कार्ड नहीं डलवाते हो पहले रुपया दे दिया और फिर फोन करते जाओ खर्च करते जाओ बैलेंस कम होती चली जाएगी तो स्वर्ग सुख भी प्रीपेड मोबाइल जैसा प्रीपेड सिम कार्ड पहले स्वर्ग का किराया एडवांस में जमा करो तब स्वर्ग में एंट्री मिलेगी और फिर भोगते रहो स्वर्ग सुख और जब क्षीण हो जाए पुण्य धक्का दे दिया जाता कि अब जाओ नाव यैलेंस इज जीरो जाओ रिचार्ज कराओ अपना कार्ड फिर से रिचार्ज कराओ चाहो फिर से पृथ्वी में कुछ यज्ञ आगादी करो कुछ जप तप करो फिर से कुछ पुण्य अर्जित करो तब फिर एंट्री मिल सकती है तो स्वर्ग सुख भी कहां शाश्वत है भक्ति मार्ग तो कहता है हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए न आकांक्षा भव विभववां छापी च न में न विज्ञानपेक्षा शशिमुखी सुखेच्छा न पुनः अतस्वाम संयाचे जनन जननम या मम वई मृा रुद्रा शिव शिव भवानी जपत न मोक्ष से आकांक्षा विभववांछा मेना न की आकांक्षा न भव याने संसार के वैभव की इच्छा बस हम तो ये पीते रहे रहना यही है पृथ्वी पर याद किया गया था ना कि हनुमान जी भी नहीं गए राम जी के साथ नहीं गए क्यों बोले साकेत में फिर प्रभु आपकी कथा मिलेगी क्या आपकी कथा होगी वहां राम जी बोले हम होंगे ना बोले आप तो कहाँ नहीं हैं आपके होने का जहां तक सवाल है आप तो कहां नहीं हैं हम यह पूछ रहे हैं क्या आपकी कथा वहां होगी तो बोले वो तो केवल यही पृथ्वी पर ही होती भागवत के महात्म में भी सुखदेव जी ने कह दिया स्वर्गे सत्ये कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रस अतः पिबंध सद्भाग्या मा मा मुंचत कर न स्वर्गलोक में, में न सत्यलोक में न बैंकुंठ में कहीं भी यह रस नहीं है स्वर्ग के देवताओं के पास सुधा है लेकिन कथा सुधा देवों के पास भी नहीं है वो तो वसुधा पर ही है पृथ्वी पर ही है तो देवताओं को अड़काया आए बड़े कथा को खरीदने ये भक्त का लक्षण नहीं अभक्तांश्तांश विज्ञा न दूस कथाम देवताओं को अन अधिकारी समझ करके कथा कथामृत नहीं दिला वो कथा कथाम परीक्षित को पिलाया तो यह अमृत से भी बढ़कर के है कथा कथाम प्रेमियों के लिए अमृत है सामान्य जीवों का पानी लेकिन पीओ और जीओ बिना पानी के जी नहीं सकते प्रेमियों के लिए अमृत पीते हैं बड़ा ही मधुरता का अनुभव करते हैं बड़ी मीठी है कथा श्रुत्र मनोभिरा और सुखदेव जैसे सनत कुमार जैसे परमहंसों के लिए यह आसव है इसको पीने से नशा चढ़ता है ये शंकर जी भंग और गांजा क्या पीते हैं भाई और वो कौन सी भंग है कौन सा गांजा है और हम फिर हम भगवान शंकर के भोलेनाथ के भगत इसलिए बन जाते हैं कि भंग का प्रसाद मिले गांजा पीने को धार्मिक मान्यता मिल जाए वो नशा नहीं शंकर जी के पास जो नशा है वो समाधि का है शंकर जी के पास जो नशा है वो इस कथारूपी आसव का है संकर सहज स्वरूप संभारा तो लागी समाधि अखंड अपार। और उस नशे में एक बार डूब गए भोलेनाथ तो, तो बीते संबत सहस सतासी सतासी हजार वर्ष भी पता नहीं चला साफ समाधि लग जाती है तो कितने घंटे कहां बीत जाते अरे कथा में भी एक समाधि अवस्था आ जाती है चार घंटे कहां बीत जाते हैं पता नहीं चलता वरना आप अपने घर में बैठ करके देखो दो घंटा भी नहीं बैठ पाओगे और यहां चार घंटे कहां बीत जाते हैं पता नहीं कि नशा है साहब एक समाधि दशा है एक समाधि अवस्था तो सुखदेव सनत कुमार शंकर जी जैसे परमहंसों के लिए यह कथा आसब है जिसका नशा चढ़ता है और वे परमहंस उस नशे में खोए रहते हैं तो भाग्यशाली हो भैया ये वही गोमती है जिसके पावन तट पर श्री सुत जी ने शवनकाधिक ऋषियों को अठासी हजार ऋषियों को यह कथा सुनाया और उस संवाद की यह गोमती साक्षी है नयिषारण्य की पावन भूमि इस संवाद की साक्षी है मां गंगा भागीरथी शुभदेव और राजा परीक्षित के संवाद को गंगा ने सुना है और कल कल निनाद करती हुई उस संवाद को मानो वो गुनगुना रही है उसका स्मरण कर रही है और गुनगुना रही है धन्य है वो सरस्वती जिसके तट पर बैठकर भगवान वेदव्यास ने यह ग्रंथ लिखा है ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीण सत्रवर्धन सरस्वती के तट पर लिखा गया है और धन्या है श्री यमुना जिसके तट पर खेले हैं कृष्ण गाय चराए हैं श्री वृंदावन में नित पानी पिलाने ले आते थे श्री जमुना जी के तट पर धन्या है श्री सूर्य तया कालिंदी जिसके तट पर शरद के इंदु की अमृत की बूंदों को पीते रसेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने रास किया कन्या है वो सूर्य तर का यमुना तो सरस्वती के तट पर बैठ करके जो लिखा है यमुना है उसमें लीलाओं की साक्षी जो कहा है सुखदेव ने राजा परीक्षित को उस संवाद की साक्षी श्री गंगा है और उस संवाद को दोहराया है सुत जी ने शवन का ऋषियों के समक्ष तो उसका श्रवण गोमती ने भी किया है उस गोमती के पावन तट पर यह अष्टदिवसीय श्रीमद्भागवत कथा सत्र हम सबको उपलब्ध हुआ है बदरी केदार नियमित रूप से जानने वाले हमारे यहाँ के सब भक्त जब पट खुलते हैं तब भी दर्शन और जब पट बंद होते हैं तब भी दर्शन करने नियम पूर्वक जाते हैं देखो उस यात्रा का फल जैसे श्रीमद भागवत के रूप में प्रकट हुआ और मजा है कि तपस्या उन कुछ लोगों की और फल मिल रहा है पूरे लखनऊ का यानी जो भी यहाँ आए जो भी इसका लाभ लेना चाहे जिसके भाग्य में हो उन सबके लिए वितरण है साहब वो जो यात्रा का पुण्य अर्जित किया उसका जो भी फल मिला है वो फल भी अकेले नहीं खाते अकेले नहीं रखते हुए उसका वितरण इसलिए आप लोग साधुवाद के पात्र हैं हम नित्य प्रति अपरा समय में तीन बजे से लेकर सात बजे तक श्रीमद भागवत के माध्यम से सत्संग करेंगे आठ दिन पर्यंत चिंतन की धारा बह चली है तो हम श्रीमद भागवत के माध्यम से चिंतन करते हुए खोजेंगे अपने को प्यार करेंगे कन्हैया से और सेवा में समर्पित होंगे संसार की बस इस सूत्र के साथ आइए प्रथम दिन की कथा को यहीं पर विराम दूं दूसरे पहले कुछ मिनट भाव और प्यास ही ही हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण जय हो हरि हरिभो चरणम परीशर